जय श्री कृष्ण नमस्कार भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में हमारी चर्चा चल रही है आज के सत्र में आप सबका स्वागत और अभिवादन आइए तीन बार ओंकार के नाद के बाद प्रार्थना करेंगे आ क्रतुंडमकाय सूर्यकोटि सभ निर्विघ्न कुर मे सर्वदा कुंदे तोषारहधवला शुभ्रवस्वृता या वीण या या वरदंडमंडित पना या ब्रह्माच्युतशंकर सद वा मा सरस्वती भगवती निशेष वसुदे वसुत कंसचाणूरमर्दनम देवी परम कृष्ण वंदे जगद्गु वबतु सहनौभुन तू सहवीर्यं वी कर्वा वह तेजस्वीनावदी तमस्तु मिषा वह आ शांति आइए दूसरे अध्याय का पारण करते हैं अथ द्वितीयो द्वितय संजय उवाच तथा तपया विष्टुपूर्णकुले क्षण विषीदनिदम वाक्यं उवाच मधुसूदन श्री भगवान् उवाच कुतस्कलिदम विषमे सपस्थित अनाजुष्टमस्वर्ग्यं अकर्ति करजुन क्लिब्यम मगम पाथ नैतुप्य क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त पर अर्जुन उवाच कथम भीष्मे द्रोणं च मधुसूदन ईशुभ प्रतिस्यामी पूजाहासूदन श्रेयो हलोके। गुरु नहत्वा महानुभावान गुरू न्वा महावान्ेयो भोक्षमकमस्तु गुरूनिह रुधिरा प्रदिग्दान न चैतद गरी यद्वा जेम यदिवानो जयेयुहु जु नजिजी न जिजीशामस्त प्रमुखे धातराष्ट्र काोषोपहता धर्मसमूचे यछ्रेयस ब्रूहित शिष्यस्ते हम शादी मं प्रपन्न नी प्रपश्या मद योकमुच्चोषण अवाप्य भूमत्नमुद्दम सुरामी चाधिपत्यं संजय उवाच एवुक्त ऋषि केशम गुड़ाकेश परत नोत्स्य गोविंद उभूव तमुवाच ऋषि केश प्रहसनिव भारत सनभ्ये विषीदंत वच यहाँ तक हमारी चर्चा हुई है आज अगला श्लोक ग्यारहवा एक चरण मैं बोलता हूं आप दोहराएंगे फिर साथ में बोलेंगे श्री भगवान उवाच अशोचान वोचस्व अशोच्यानशोचस्व प्रज्ञा भाषसे प्रावाद भाषसे गतासून गशुना शोचंती पंडिता ोचिता साथ में बोलेंगे सब श्रीभगवाच अशोच्यानशोचस्व प्रज्ञा वाद भाषसे गतासू न गतासूं श्रीभगवाच अशोच्यानशोचस्व प्रज्ञावादसे गता न गतासूं नानुशोचन्ति पंडिता आइए श्लोक में प्रवेश करते हैं श्री भगवान वाच भगवान ने कहा श्री भगवान ने कहा अशोचान अशोचान यानी जिसके ऊपर शोक करने योग्य नहीं है शोक करने के योग्य जो नहीं है दोज हु शुड नॉट बी ग्रीव्ड फोर अशोचान अन्व यानी शोक किया है यू हैव ग्रीवड तव तुमने अशोचया अन्वशोच तुमने जो शोक करने योग्य नहीं है उसके बारे में शोक किया है च चाषा से प्रज्ञावादान यानी विद्वान के जैसी बातें विद्वत्तापूर्ण बातें वर्ड्स ऑफ विजडम चो यानी और भाषा से कह रहे हो यू आर स्पीकिंग भाषा से यानी कह रहे हो गतासुन, गतासुन, यानी जिनके प्राण चले गए हैं गतासून यानी दोस दोज लाइफ फोर्स प्राण हैव लेफ्ट अगता जिनके प्राण नहीं गए हैं यानी दोस हु हैव द लाइफ फोर्स दैट इज लिविंग बीइंग च और न यानी नहीं अनुशोचंती शोक करना टू ग्रीव न अनुशोचती यानी न अनुशोचंती न अनुशोचंती यानी शोक नहीं करते हैं देट ग्रीव हुता पंडित लोग द वॉस पीपल पंडिता यानी जो ये पुराश्लोक है अशोच्यान शोचस्त प्रज्ञावादानश भाषा से गसु गता न गतासु नानु शोचंती पंडिता हा। हे अर्जुन यहाँ अर्जुन नाम का संबोधन तो नहीं है इंगित है जिनके लिए शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो और ज्ञानियों की जैसी बातें कर रहे हो सही में तो पंडित जो है जो जानकार व्यक्ति हैं वो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं यानी हमारी साधारण समझ में बोल सकते हैं कि जो मर चुके हैं और जो मरने वाले हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते इस श्लोक में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी पूर्व भूमिका के बारे में चर्चा कर लें कई विद्वानों का मत है कि भगवद गीता की सही शुरुआत इस श्लोक से हुई है पूजा आदि श्री शंकराचार्य जी का भी यही मत था इसलिए उन्होंने भी दूसरे अध्याय के दसवें श्लोक तक कोई टीका लिखी नहीं है शंकराचार्य जी की टीका कमेंट्री ये ग्यारहवें श्लोक से ही शुरू होती है एनीवे anyway, हमें उस चर्चा में नहीं पढ़ना है कि भगवदगीता यहाँ से शुरू हो रही है या जैसे हमने पहले श्लोक से शुरुआत करी थी पहले अध्याय से धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र वहाँ से शुरुआत हुई है इज नन ऑफ आवर कंसर्न लेकिन भगवद्गीता में जो सांख्य शास्त्र जी ये, ये भगवदगीता का जो दूसरा अध्याय है इसका नाम है सांख्य योग तो सांख्य शास्त्र का जो प्रतिपादन हुआ है उसकी शुरुआत इस श्लोक से हुई है और इस दूसरे अध्याय सांख्य युग में जीवन के तीन महासिद्धांत बताए गए हैं विनोबा जी का विश्लेषण है पहला सिद्धांत है आत्मा की अमरता या अखंडता दूसरा है देह की क्षणभंगुरता और तीसरा है स्वधर्म की अबाध्यता यानी कि स्वधर्म को ओ, का पालन अचूक पालन ये तीन मुख्य सिद्धांत है इसमें इसमें जो तीसरा है स्वधर्म का पालन वो कर्तव्य रूपी है यानी कि जिसे हमें अपने दैनंदिनी व्यवहार में अपने आचरण में रखना है और बाकी के जो दो हैं आत्मा की अमरता और दूसरा देह की क्षणभंगुरता ये जो उसे ज्ञातव्य कहा गया है यानी कि जानने योग्य है उसकी अनुभूति करनी है स्वधर्म जो है वो हमें सहजिकता से मिलता है स्वधर्म हमें कहीं ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता हम इस पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं आ गए हैं आने टपके हैं एक डेफिनेट सर्कमस्टेंसेस एक पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार हमारा ये जन्म हमारे विद्यमान माता पिता के यहाँ हुआ है और ये समाज जो हमारे आसपास है वो भी हमारे लिए चुना गया है हमारे कर्मों के अनुसार तो माता पिता ये समाज जो है उसमें उनके बीच रहना उनकी सेवा करने का जो धर्म है वो सदर्म हमें हमारे जन्म के साथ ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जैसे आगे कहा कि एक पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार हमारा जन्म यहाँ हुआ है तो ऐसा भी कह सकते हैं कि वह ये सारे सिचुएशन हमारे लिए पूर्व नियोजित तैयार हुई थी और फिर बाद में हम यहाँ आए हैं विनोबा जी कहते हैं कि स्वधर्म को पत्नी के साथ उसके कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि पत्नी का जो संबंध है वह अविच्छेद्य है यानी कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता शादी हो गई तो वो जीवन भर पत्नी हमारे साथ होती है इसी तरह स्वधर्म के साथ भी अपना संबंध जो है वह अविच्छेद्य है यानी कि जिस समाज में हम पैदा हुए हैं जहां हम रह रहे हैं उसके साथ का जो हमारा संबंध है उसके प्रति हमारा जो दायित्व है वो हमें निभाना ही है विनोबा जी इसमें अपनी बात कहते हैं कि कई लोगों का कहना है कि इसे पत्नी के साथ कंपेयर किया जा सकता है लेकिन विनोबा जी कहते हैं कि नहीं मेरा मत ऐसा है कि मैं उसे मां की उपमा दूंगा स्वधर्मों को मैं मां कहूंगा क्योंकि मां की पसंदगी मुझे इस जन्म में करनी नहीं है वो आगे से हो चुकी है वो सिद्ध हो चुकी है पत्नी आप चुन सकते हैं यू कैन यू नो शादी से पहले आपको जैसे सरकमस्टांसिस है वो हिसाब से आप अपनी पत्नी को चुन सकते हैं माँ को चुन नहीं सकते इसी तरह जिस समाज में हम आए हैं वो उसके प्रति हमारा जो स्वधर्म है उसको हम चुन नहीं सकते अभी माँ जैसी भी हो माँ माँ है वही स्थिति स्वधर्म की है इस जगत में हमारे लिए स्वधर्म के अलावा कोई दूसरा आश्रय या तो आधार नहीं है कहते हैं कि धर्म और क्षति धर्म ही हमारी रक्षा करता है और स्वधर्म को आप नज़रअंदाज करेंगे या तो उसको टालने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप को ही टालने की कोशिश करने के जैसा कृत्य है ये स्वधर्म हमारे साथ जन्म से है और मृत्यु तक रहेगा वह अचल है स्वधर्म का पालन बहुत सहजिकता से हो सकता है स्वधर्म यानी सिंपल लिविंग जो हम रह रहे हैं जिस तरीके से लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते हैं समझ लो एग्जाम्पल के तौर पर कि ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण को जिस तरीके से अपना निर्वाह करना है वो हिसाब से हमें रहना है लेकिन आज के ज़माने में बदली हुई परिस्थिति में ये नहीं हो पा रहा है वैश्य का लड़का है वैश्य का मुख्य कारोबार व्यापार होता है लेकिन आज के ज़माने में व्यापारी का बेटा व्यापारी हो वैसी कोई ज़रूरत नहीं है वो पायलट भी बन सकता है यानी इसमें बहुत कुछ डिस्ट्रैक्शन्स आजकल दिखाई देते हैं और ये तो एक साधारण बात करी लेकिन ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनका उनकी यदि हम एनालिसिस करें तो उसमें एक अहम बात ये हमें दिखाई देगी कि हमारा देह के साथ जो तादाम्य है कि ये देह मैं हूँ कि जो समझ है वो हमें संकुचित बना देता है ये देह बुद्धि जो है और हम इतना ही सोचते हैं कि ये शरीर के साथ या तो शरीर में मैं बंधा हुआ हूँ और ये शरीर के साथ मैं आ, लिमिट हो गया हूँ यानी मेरी जो हस्ती है वो मेरे शरीर तक सीमित है और बाकी का जो है वो सब बाहरी है वो मेरा नहीं है वो दूसरे हैं अलग है मुझसे अलग है अभी ये देह बुद्धि इतनी गहरी हो जाती है कि अपने शरीर के साथ जिसका संबंध है वही मेरे जो ध्रुतराष्ट्र ने भी कहा था ना माम का पांडवा मामका यानी मेरे शरीर के साथ जो जुड़े हुए हैं यानी जो मेरे अपने जिसको हम अपने बोलते हैं तो मेरे सगे संबंधी मेरे मित्र मेरा घर मेरी गाड़ी एटसेट्रा एट्सेट्रा यानी हमने ये जो मेरा मैं और मेरा का जो वर्तुल बना के रखा है वो वर्तुल हमें हमारा जो स्वधर्म है वो स्वधर्म के पालन में हमें बाध्य रूप बनता है और ये जो वर्तुल हमारे हैं वो अलग अलग प्रकार के बनते हैं पहला वर्तुल हम बोलते हैं भाई माय फैमिली हम और हमारे दो दट इज दियरेस्ट स्मॉलेस्ट वर्तुल उसके बाद अपने नजदीक के सगे संबंधी उसके बाद समझो अपनी ज्ञाती उसके बाद साथ में अपनी सोसाइटी वो ज्ञाती अपना कुटुंब फिर अपना राष्ट्र देश वहाँ तक हमारा सर्कल बढ़ता है उसमें भी वापस हम अलग अलग सर्कल बनाते हैं कि ये अमुक जाति का ग्रुप है वो फला जाति का ग्रुप है हिंदू है ये मुसलमान है, है। यानी इस तरीके से हम छोटे छोटे छोटे छोटे वर्तुल हमारे इर्द गिर्द बनाते रहते हैं और इसके अलावा हमें जीना आता नहीं है वी वॉन्ट टू डिवाइड आवर सेल्व इन दिस काइंड ऑफ फ्रेगमेंट्स और इसका परिणाम यह आया कि ये जो वायरस है ये जो मैं और मेरा का सोचने का जो वायरस है वो फैल गया है और जो तंदुरुस्त स्वधर्मा है यानी कि द अनएडल्ट्रेटेड ड्यूटी उसमें बाधा निर्मित करता है ये बात आगे आने वाली है जब ये आएगी तभी हम उसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आज की जो परिस्थिति है इसमें स्वधर्म को निष्ठा से हम उसका पालन नहीं कर सकते हैं लेकिन ये स्वधर्म की निष्ठा हमें बनानी है लेकिन मात्र उससे काम नहीं चलेगा उसके साथ साथ दूसरे जो दो दो सिद्धांत जो बताए उसका भी ख्याल रखना है एक ये शरीर जो है वह उसकी क्षणभंगता और दूसरा है आत्मा की अमरता यानी जो आत्मा है वह अमर है शरीर नाशवान है तो भगवान ने ये आत्मा की अमरता और शरीर नाशवान है इसकी चर्चा के साथ भगवत गीता की यहाँ शुरुआत करी है ये बात हमें ये तत्वज्ञान हमें हमारे मन में रखना है कि द फाउंडेशन ऑफ गीता इज दीज थ्री फैक्टर्स इमोर्टल सोल mortal बॉडी एंड द फुलफिलमेंट ऑफ अवर स्वधर्म अभी यहां भगवान कहते हैं कि अशोच्या अनवशोच तव जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है इसके लिए तुम शोक कर रहे हो और प्रज्ञावादांश भाषा से प्रज्ञा यानी ज्ञान ज्ञानियों की जैसी बात कर रहे हो भाषा से यानी बात करते हो अभी अब प्रज्ञावाद को थोड़ा समझने की कोशिश करें शास्त्रों में जो वाक्य है उसका एक ब्रॉड डिवीज़न किया जाए शास्त्र की जो बातें हैं उनका तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फाइव सेगमेंट्स यानी शास्त्र वाक्य जो शास्त्र में से हमें जो भी मिलता है या तो जो भी वाक्य हम बोलते हैं हमारी रोज बरोज की बोलचाली भाषा में भी उसमें देर आर फाइव टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स और फाइव टाइप्स ऑफ टॉक्स वी कैन से पहला है व्यवहार वाक्य दूसरा है आश्वासन वाक्य तीसरा है अर्थवादात्मक वाक्य चौथा है उपदेशात्मक वाक्य और पांचवा है सिद्धांत वाक्य देखते हैं एक एक सबसे पहला व्यवहार वाक्य कि जो हम रोज बरोज के जीवन में उसका इस्तेमाल जाने अनजाने में करते हैं समझ लो कि आपके यहाँ कोई आया आपसे मिलने के लिए कोई आया तो आते ही हम पहले पूछते हैं कैसे हो अच्छे हो ना दिस इज अ फॉर्मैलिटी चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे क्या पियेंगे से नो नो कुछ नहीं लेना है आई एम फाइन आर यू श्योर यस नहीं नहीं चाय तो लीजिए ना अभी ये जो है वो नाव आपकी मन की सही इच्छा हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है वो आंगतुक व्यक्ति को चाय पिलाने की लेकिन एक साजिकता से हमारे मुंह से निकल जाता है कि चाय पियेंगे क्या ये व्यवहार की रूप में हम ये बोलते हैं ये व्यवहार वाक्य है और बहुत से समय हम इस व्यवहार वाक्य का प्रयोग इसलिए करते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे हमारा जो भी संबंध है वो संबंध के हिसाब से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं और ये हमारी सामान्य बोलचाली की भाषा में ये व्यवहार वाक्य दिन में कई बार हम इस प्रकार से बोलते हैं दूसरा है आश्वासन वाक्य समझो किसी की मृत्यु हो गई बहुत वयस्क थे समझो एटी फाइव साल की उनकी उम्र थी जब ही हम वहाँ उनके यहाँ जाते हैं शोक जताने के लिए तो फिर भी हम बोलते हैं कि दादा पांच वर्ष बैठा हो तो हार हो तो यानी दादा और पांच साल हमारे साथ रहते तो अच्छा था अभी मन में तो हम सोचते हैं कि अभी नब्बे साल हो गए अभी दादा नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे लेकिन हम बोलते नहीं हैं और राधर इव, इवन टू टेक टू द एक्सट्रीम कि समझो किसी का जवान बेटा बाइक चलाते वो एक्सीडेंट में उसका अकस्मात हो गया और अकस्मात में उसकी मृत्यु हो गई और हम उनके पास व्यवहार के लिए उनको आश्वासन देने के लिए जाते हैं तो तभी हम बोलते हैं ना कि ठीक भाई जो होनी है तो हो गया अभी उस उसकी आवरदा इतनी ही लिखी थी उसका आयुष्य इतना ही था ये तो एक्सीडेंट तो एक निमित्त है बाकी तो सबको जाना ही है वगैरह वगैरह ये आश्वासन वाक्य है ये सिद्धांत वाक्य नहीं है एक हम सामने वाली व्यक्ति को आश्वस्त करने के लिए बोलते हैं ऐसे समय पर यदि हम ऐसा कहें तुम्हारा बेटा है ना बिल्कुल शरारती था ऐसे समय पर ध्यान रखना चाहिए ना इसी तरह की मोटर बाइक चलाते हैं क्या देखो मर गया ना फाइनली अपनी जान से गया ना यही तो प्रॉब्लम ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा उनके दुख के ऊपर आप और ये कर रहे हैं प्रहार कर रहे हैं तो नॉर्मली दुख के समय पर जब भी कोई दुखी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उनको आश्वासन के शब्द देते हैं बोलते हैं और ये जो वाक्य है उन्हें आश्वासन वाक्य कहते हैं तीसरा है अर्थवाद वाक्य मानो कि कोई अच्छा काम करना है या तो कोई बुरे काम से किसी को करने से रोकना है तो उसके लिए हम कुछ कहते हैं खासकर के हमारी जो पौराणिक कहानियां होती हैं उसमें कहते हैं ना भाई एकादशी का व्रत किया अभी भीम एकादशी आएगी तो भीम ने भीम तो वैसे बहुत खाता था और एक बार अनायास भीम का उपवास हो गया एंड देट हैपन टू बी एकादशी तो इसे एकादशी करने के वजह से भीम को मोक्ष मिल, मिल गया ऐसी बातें आती हैं तो मात्र एकादशी एक इसलिए हमें एक एकादशी भी अच्छी तरह से कर ली दिल से कर ली तो हमें भी मोक्ष मिल जाएगा अभी ये प्रवृत्ति प्रोत्साहजनक वाक्य है वी वॉन्ट टू एनकरेज समबडी टू डू सम गुड थिंग गंगा स्नान करने से मुक्ति मिल जाती है पाप दुल जाते हैं अभी एक बार आप हरिद्वार चले गए और गंगा में स्नान कर लिया तो क्या आपके सारे पाप धुल जाएंगे एक संत ने बहुत अच्छी बात करी थी किसी ने पूछा कि आप कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं बात सही है कि इतने सारे लोग गंगा जी में स्नान करते क्या सबके पाप धुल जाते हैं तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है आप जैसे ही गंगा में प्रवेश करते हैं तो आपके पाप आपके साथ रह नहीं सकते वो गंगा इतनी पवित्र है कि पाप गंगा जी का जल जो है उसको छू नहीं सकता है तो बोला ऐसे कैसे होता है तो बोला ये ऐसा होता है कि जब आप गंगा स्नान करने जाते हो ना तो आपके सारे जो पाप हैं वो आजू बाजू में जो वृक्ष है ना वो वृक्ष पे जाकर बैठ जाते हैं जैसे ही आपने पहला कदम आपका चरण गंगा जी के प्रभाव में रखा कि आपके सारे पाप आपको छोड़कर ऊपर वाले पेड़ पे चिपक जाते हैं जैसे आप कपड़े निकाल के जाते हैं ना गंगा जी के तट पे और जैसे ही आप गंगा जी से बाहर आए वो वापस वहां से उठ के वापस आ जाते हैं अपने शरीर में और बैठ जाते हैं आपके साथ कहने का तात्पर्य ये है कि गंगा का मात्र एक बार स्नान करने से पाप की मुक्ति नहीं होती पाप के मुक्ति के लिए शास्त्रों में बताए गए रीति के हिसाब से हमें कर्तव्य करने हैं लेकिन ऐसी या तो दरवे राउंड कि भाई जो मध्यपान करेगा या तो जो मांसाहार करेगा तो उनको ये, ये पाप कर्म है तो उसे घोर नर्क मिलेगा और फिर हमारे शास्त्रों में नर्कों का भी डिस्क्रिप्शन है फला नर्क है ऐसा नर्क है इसमें ऐसी यातना होती है वैसी यातना होती है तो ये सब हमें गलत काम करने से रोकने के लिए बताई गई युक्तियां हैं जैसे जैनियों में कहा जाता है कि बैगन नहीं खा सकते बैगन के एक एक बीज जो हैं उसमें अनेक जीव हैं और एक बैगन खाने से तो कितने करोड़ वर्षों तक नर्क मिलेगा एक बैगन खाने से तो अभी ये हिसाब से हम चले तो हम लोग जो बैगन खाने वाले हैं वो तो अभी वो नरक में ही रहेंगे उनका तो कोई मुक्ति होने वाली नहीं है ये जो अर्थवाद वाक्य जो हैं, वो या तो किसी को अच्छा कर्म प्रोत्साहित करने के लिए जैसे गंगा स्नान की बात करें, या तो कोई निषेध कर्म करने से रोकने के लिए ये अर्थवाद वाक्य कहे जाते हैं चौथा है उपदेश वाक्य कि जैसे उपदेश देते हैं किसी की अच्छाई के लिए किसी की भलाई करने के लिए भक्ति करना माँ बाप की सेवा करो तप करो लेकिन तप करने के लिए देह दमन करके शरीर को सुखाने का तप नहीं करना है स्नान करना है हमेशा स्नान करके पूजा करनी चाहिए लेकिन समझो किसी को न्यूमोनिया हुआ है तो वो स्नान उसको करने के लिए आप आग्रह नहीं कर सकते उपदेश नहीं दे सकते और आजकल तो ये उपदेश की मात्रा बहुत बढ़ गई है सब आजकल तो सबको उपदेश देना है मेरा इशारा कहा है आप समझ गए ना रोज सुबह उठकर देखते हैं या तो पूरे दिन में हमारे मोबाइल पे ऊपर कितने सारे उपदेशात्मक वाक्य आते हैं और हम उसकी विद्वत्ता की उपदेशों से मिली हुई हमारी जो विद्वत्ता है वो विद्वत्ता हम भी बांटते फिरते हैं चलो भाई हमारे पास आया तो आपको भी दे दिया आप भी टेस्ट कर लो इसका तो ये सारे उपदेश हैं और पांचवा जो है वो सिद्धांत वाक्य है और ये सिद्धांत वाक्य धर्म के अनुरूप होते हैं शास्त्र के अनुरूप होते हैं और वो ठोस होते हैं दे आर इटरनल जैसे गॉड इज वन इज ऑमनी इंपॉर्टेंट गॉड इज ओमनी ईश्वर सर्वशक्तिमान है ईश्वर सर्वव्यापी है ईश्वर सर्वज्ञ है तो ये जो बातें हम कहते हैं ये सारे सिद्धांत वाक्य है जैसे शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अहम् ब्रह्मास्मि तत्वमसी ये जो सारे जो शास्त्रों के जो वाक्य हैं सत्यम वद धर्मम चर ये जो सारे हैं ये सिद्धांत वाक्य है और ये हमारे विचारों को मजबूत करने में स्थिर करने में इन सिद्धांत वाक्य हमें बहुत उपयुक्त होते हैं उनकी महत्ता है आगे कहे गए बाकी के चार प्रकार के वाक्य भी हमारे जीवन में जरूरी हैं उसके जहाँ जहाँ उपयुक्ति है वहाँ वहाँ उनका यूज़ किया जाता है लेकिन सभी वाक्य को सिद्धांत वाक्य मानकर उनका पालन करने का दुराग्रह नहीं कर सकते हैं ये सारी बातें यहाँ इसलिए की जा रही है कि अशोचान अन्व शोक करने योग्य क्या है अभी भगवान करते हैं कहते हैं यहाँ कि जो शोक करने लायक नहीं है उसके लिए तुम शोक कर रहे हो मानोगे कि किसी की माता का मृत्यु हो गया या तो कोई युवा स्त्री का पति का मृत्यु हो गया या तो युवा पुत्र का मृत्यु हो गया राष्ट्र के कितनी बड़े राष्ट्र नेता का मृत्यु हुआ युद्ध हुआ एस या तो अभी अभी ये जो अर्थक्वेक हुआ तो ऐसी ऐसे प्रसंग जीवन में आते ही हैं और ऐसे समय पर हमें शोक होता ही है एंड इट इज नेचुरल समझो घर में कोई ऐसा शोक ना प्रसंग हुआ है किसी की मृत्यु हो गई है तो घर में हम शोक का वातावरण होता ही है फिर हम मिठाई नहीं बनाते भगवान ने बोल दिया सोच आनंद वो सोच जो शोक करने योग्य नहीं इसलिए तुम शोक करते हो तो मर क्या मर गया चलो नहीं शोक किया नहीं जाता हो जाता है परिस्थिति ऐसी निर्माण हो जाती है कि हमारे मन में ग्लानी होती है हमारे मन में शोक होता है हमारा हृदय रोता है ये व्यवस्था भी परमात्मा ही परमात्मा की ही की हुई है और ऐसी शोकग्रस्त स्थिति में कहते भी हैं कि भाई आदमी ने रो लिया तो उसका शोक कम हो जाता है दर्द कम हो जाता है कहते हैं भाई इसको रोलाओ कुछ भी करके इन्हें मन मत डूमो काढ़ी ना को रडाओ इन्हने जैसे कि हड़वो थी जाए वो हल्का हो जाता है उसको रुला देते हैं तो अभी भगवान यहां कहते हैं कि जो शोक करने योग्य नहीं है इसके लिए तुम शोक कर रहे हो कुछ ऐसा समय होता है कि जहां आप शोक नहीं कर सकते समझो आप रास्ते पे जा रहे हैं ड्राइव कर रहे हैं और सडनली आपने देखा कि आगे कोई लड़का बाइक पे जा रहा है और उसको एक ट्रक ने उड़ा दिया और वो रास्ते पे गिरा और उसके बदन में से खून निकल रहा है आपने गाड़ी रोक ली देखा कौन है तो पता चला कि कोई आपका कोई परिचित है तो उस समय उस स्थिति में आप क्या करोगे शोक करने बैठोगे अरे अरे अरे बेचारे को क्या हो गया अच्छा लड़का था एक ट्रक वाला भी ऐसा है ऐसा नहीं करना चाहिए वो क्या बैठा तेरे को दर्द होता है क्या इधर होता है क्या नहीं वॉट यू विल डू यू विल कॉल एन एम्बुलेंस रशम टू दॉस्पिटल और उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट शुरू करनी है वो कैसे जल्दी से जल्दी हो सके वो करने की हमारी बैलेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए उस समय शोक करने का नहीं है वहाँ बैठ के रोना नहीं है अरे अरे क्या हो गया नो no. यू हैव टू एक्ट तो यहाँ युद्ध का समय है तभी योद्धा ने अपने दिल को सख्त करके अपना जो कर्तव्य कर्म है वो करना चाहिए और ऐसे समय पर यदि पंडिता की बात बातें करें प्रज्ञावाद करें जो यहाँ अर्जुन ने किया पहले अध्याय में तो ये करने से कर्तव्य कर्म जो है उसमें बिगिनर पहुंचता है बाधा पहुंचती है त्याग वैराग्य दया करुणा ये सारे सदगुण है अच्छे हैं बहुत अच्छी फिलोसॉफी है लेकिन युद्ध के मैदान में दया या तो करुणा की बात आप नहीं कर सकते और यहाँ परमात्मा यही कहने चाहते हैं कि सुनने वाले को अच्छा लगे यू लाइक टू हियर इट और दीज आर गुड थिंग्स लेकिन व्यक्ति को कर्तव्य भ्रष्ट करती है व्यक्ति को अपने कर्तव्य करने से अलग करती है ऐसी भाषा जो है उसको प्रज्ञावाद कहते हैं मानो कि आप किसी कंपनी में एचआरडी मैनेजर हैं तो ऐस ए एच मैनेजर आपका कर्तव्य कर्म है कि ऑर्गेनाइजेशन में शिष्ट बनाए रखना लोग अपना अपना कार्य बराबर करें उसका ध्यान रखना और वो हिसाब से उनकी प्रमोशन है या तो जो भी सारी चीजें हैं उसका ख्याल करना और उसके बारे में जो भी पूर्व नियोजित यंत्रणा है कंपनी की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक वो, वो वो सारी व्यवस्था करना इस परिस्थिति में समझो कोई आदमी आपके कॉम्पिटिटर के साथ मिलकर कंपनी की जो सीक्रेट बातें हैं वो लीक कर रहा है अपने फायदे के लिए और ये बात एज ए एच मैनेजर आपके ध्यान में आ गई तो यू हैव टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन उसके ऊपर जो भी ये ले, स्टेप्स लेना है या तो मैं भी आपको उसको नौकरी से निकालना है तो निकाल भी देना चाहिए इस समय पर यदि कोई आके आपसे कहे नहीं नहीं बेचारा गरीब है जाने धोने उसके चार बच्चे हैं इसको ये है बूढ़े माँ बाप है घर में छोड़ दो उसको नहीं हीज मिसबि मस्ट बी पनिश्ड एज ए एच आर डी मैनेजर ये आपका फर्ज है यह आपका स्वधर्म है और यह स्वधर्म पालन करने से ऐसी कोई आ, दया की करुणा की बात करें तो तभी उस बात में आप नहीं आ सकते हैं You cannot take cognizance of such things because you have to maintain discipline in the ऑर्गेनाइजेशन तो उसके लिए आपको जो भी कड़े के कड़े जो भी स्टेप्स लेने होते हैं वो आपको लेने ही चाहिए तो इस समय पर ऐसी दया की करुणा की जो बात करने के लिए जो आता है वैसी बातें जो करते हैं उसको प्रज्ञावाद कहते हैं जो यहां अर्जुन कर रहे थे पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में भी शुरुआत के जो श्लोक हमने देखे थे उसमें तो भगवान यहां कहते हैं कि अशोच्यान्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषा से जिसके ऊपर शोक करने योग्य नहीं है उनके ऊपर शोक करके तुम प्रज्ञावाद कर रहे हो यानी कि ये इस समय पर जो बातें नहीं होनी चाहिए वो बात कर रहे हो नॉट दट कि जो तुमने कहा है उसमें कुछ गलत है अर्जुन ने जो भी सारी बातें पहले करी थी वो बातें सारी सरासर गलत नहीं है लेकिन इस समय पर इस संयोग में वो उपयुक्त नहीं है और इसलिए ये प्रज्ञावाद है जैसे हमने पहले कहा कि हम इस शरीर के साथ हमारा इतना बड़ा तादाम्य है और ये तादम्य से हम हमें हमारे जीवन का अवलोकन करते हैं हमारे हमारी लाइफ को हम इसी रिलेशन से देखते हैं शरीर के साथ का हमारा जो संबंध है एक टिपिकल एग्जांपल आई गिव यू समझो एक लड़का है डॉक्टर है है, और उसकी माताजी का अपेंडिक्स का दर्द शुरू हुआ सडनली ऑल ऑफ ए सडन और ये डॉक्टर सर्जन है समझो और माँ को असह्य दर्द होने लगा एंड शी इज रस टू हिज हॉस्पिटल अभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के लिए माता के जो गुहिया बाग है वहाँ सर्जरी करनी पड़ती है तो तभी ये लड़का ऐसा सोचे कि ये मेरी माँ है हाउ कैन आई डू दिस क्योंकि नॉर्मली शरीर के जो बाह्य या तो भौतिक जगत में आजकल आज तक जो उसकी माँ के प्रति जो श्रद्धा थी बराबर है लेकिन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट फॉर हिम वो माँ नहीं है वो पेशेंट है और ये ये बात को यहाँ भगवान समझाना चाहते हैं जो प्रज्ञावाद की जो बात कर रहे हैं भगवान की इस समय पर जब भी दिस इज ए क्रिटिकल स्टेज अभी सर्जरी करनी ही है एट दैट टाइम The surgeon cannot think. The surgeon has to act as a surgeon. सर्जन मेरा यहां क्या कर्तव्यकर्मा है मेरी क्या ड्यूटी है मेरा क्या फर्ज है वही देखना है सामने जो भी है irrespective who is there on the table, that person is a patient, Q.E.D. Beyond that there is no other relation. अदर रिलेशन ये जो शरीर है वो एकमात्र शरीर है इसलिए भगवान यहाँ स्पेसिफिकली ये दो शब्दों का प्रयोग करते हैं गतासुन अगतासुन ज्ञानी लोग जो हैं सांख्यशास्त्र जो है वो कभी भी व्यक्ति मर गया या तो व्यक्ति जिंदा है ऐसा नहीं कहते गतासुन अगतासुन का प्रयोग स्पेसिफिकली यहाँ किया गया है असु यानी प्राण गतासुन गत असु गता असु यानी जिसके प्राण चले गए हैं वो जो हमारी भाषा में हम कहते हैं कि जो जिसकी मृत्यु हो गई मर गया है वो और अगतासुन अगत असु जिसके प्राण नहीं गए हैं असु जिसके गए नहीं है यानी जिंदा व्यक्ति तो भगवान यहां कहते हैं कि गतासुन अगतासुन यानी जिसके प्राण नहीं जिसके प्राण गए हैं और जिसके प्राण नहीं गए हैं उसके बारे में पंडित लोग कभी शोक नहीं करते न अनुशोचनती पंडिता हा। तो ये पंडित जो हैं वो इसके लिए शोक नहीं करते क्योंकि पंडित को मालूम है जिसकी प्रज्ञा प्रचंड है वो पंडित है जो सत और असत्य की जिसमें विवेक बुद्धि है शास्त्र के हिसाब से जो सही क्या है जो सही नहीं क्या है वह जो विवेक बुद्धि है उसका वो बुद्धि का नाम पंडा है और ये पंडा जिसकी विकसित है यानी सत और असत कि जिसको बराबर जिस बिल्कुल स्पष्ट रीत से जिसके मन में इसका विवेक जागृत हुआ है वैसा लोग पंडित हैं और हमने इस पंडित शब्द को कहां से कहां लाकर रख दिया है पंडित यानी महाज्ञानी यानी कि जो सत्य क्या है असत्य क्या है जिसकी बराबर बराबर जिसको पहचान है जिसकी विवेक बुद्धि इतनी शार्प है उसे हम पंडित कहते हैं और आजकल हम पान वाले को पंडित बोलते हैं पंडित जी जरा एक मसाला पान देना पंडित जी सुपारी मत डालना कहने का तात्पर्य है कि पंडित यानी जिसकी विवेक बुद्धि जो है वो शार्प है और ऐसे पंडित जो मृत है या तो जीवित है किसी के बारे में वो शोक नहीं करते अर्जुन ने आगे कहा था कुल का नाश होगा उससे कुल धर्म नष्ट हो जाएगा धर्म नष्ट हो जाएगा तो स्त्रेय दूषित तो हो जाएगी वर्णशंकर प्रजा हो जाएगी फिर वो पिंड पानी नहीं मिलने से पितरों का पतन हो जाएगा ऐसी सारी पंडिताएँ की बात अर्जुन ने करी थी तो अर्जुन की यही बातों से सिद्ध होता है कि ये जो शरीर है वो शरीर के अलावा और भी कुछ है जो नर्क में जाता है क्योंकि शरीर तो नर्क में नहीं नहीं जाता फिजिकली दट वी नो इट तो जो शरीर है गतासुन यानी कि जिसमें से प्राण निकल गए हैं वो शरीर को तो जलाया जाता है उसका शोक क्या करना और अगतासुन यानी जो अभी तक जिंदा है उनका तो शोक करने से कुछ फायदा नहीं और दूसरा अगतासुन और दूसरी बात ये कि शरीर से अलग जो तत्व है जिसके बारे में अर्जुन स्वयं बोल रहे हैं कि यह होगा स्वर्ग में जाएगा तो नरक में जाएगा स्वर्ग नरक किसको शरीर को मिलता है नहीं मिलता है शरीर के अलावा कोई जो तत्व है उसके बारे में अर्जुन बात कर रहे हैं तभी वो तो जो है वो है उसके बारे में शोक करके क्या फायदा यानी दोनों तरीके से शोक करना अर्जुन के लिए उपयुक्त तो नहीं है बातें पंडित की जैसी करते हैं लेकिन जो नहीं करना है और युद्ध भूमि के ऊपर खड़े रहकर ऐसी बातें करना उसको भगवान ने कहा कि यह प्रज्ञावाद है और ये प्रज्ञावाद से अर्जुन को परमात्मा मुक्त करना चाहते हैं तो जो अगले श्लोक में दसवें श्लोक में जो संजय ने बात करी थी ना कि तम व चरुषि भारत जैसे अर्जुन के ऊपर भगवान हस रहे हैं अर्जुन की कुछ ठट्ठा कर रहे हैं ऐसा भगवान की जो मुखमुद्रा थी वो इसलिए थी कि और अभी भगवान हंसते हुए ये भाव से अर्जुन को कहते हैं कि भला आदमी यू नो दिस इज द रीजन फॉर कृष्णस स्माइल ऑन इज फेस दैट सूचक जो स्मित था कि जिसका शोक नहीं करना है इसके लिए तुम क्यों शोक कर रहे हो और अभी परमात्मा ही हैज़ कम टू ए कम्पैशनेट स्टेज कोई अपना मित्र जो है समझो कि बहुत दुखी है तो हम क्या बोलते हैं समझो को, कोई लड़का है उसकी जॉब चली गई तो हम उसके पास जाते हैं उसके कभी पप हाथ रखते हैं बोले ठीक है यार दूसरी नौकरी मिल जाएगी वाई डू वरी ये जो बोलते हैं ना यहाँ परमात्मा अर्जुन को कुछ इस तरीके से अभी समझा रहे हैं कि भैया तुम क्यों किसका शौक कर रहे हो जिसके प्राण चले गए हैं उसको भी शोक करने लायक नहीं है और जिनके प्राण नहीं गए हैं गतासून और अगतासुन दोनों शोक करने के लिए योग्य नहीं अभी क्यों योग्य नहीं है ये सारी बातें अगले आगे जो श्लोक आने वाले हैं इसमें आने वाले हैं तो यहाँ परमात्मा ने भूमिका बताई कि है अर्जुन और सबसे बड़ी बात यहाँ ये हमें देखनी है कि भगवान ने शब्द का यहां प्रयोजन किया है अर्जुन को उपदेश देते समय बाकी स, बहुत सारे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को उनके अर्जुन के नाम से संबोधित किया था पार्थ कहा था गुड़ाकेश कहा था लेकिन यहां नाम से संबोधित नहीं करते हैं। त्वम सर्वनाम का प्रयोग किया है और ये जो त्वम जो है वो मात्र अर्जुन व्यक्ति के लिए नहीं है अर्जुन के माध्यम से भगवान विश्व के सभी जीवों को उपदेश देते हैं और इसलिए भगवत गीता एक कोई विशिष्ट अः जाति या धर्म का ग्रंथ न रहते हुए मानव जाति का धर्म ग्रंथ बना है यह उपदेश जो है वो परमात्मा ने तवम शब्द का प्रयोग करके सभी मनुष्यों को संबोधित किया है और हम में बैठा जो अर्जुन है उसको भी संबोधित परमात्मा त्वम करके कह रहे हैं सो फ्रॉम हियर द गीता स्टार्ट्स आज का जो बुद्धिमान मानवी जो है वो भी बहुत प्रकार से मानसिक संघर्ष और द्वंद्व का अनुभव करता है और कई दुखों से त्रस्त है जीवन भी हमारा कहीं बहुत बोझल हो गया है और इससे बाहर निकलने का हमें मार्ग चाहिए इसके लिए कोई आशा की किरण चाहिए जो अर्जुन की अवस्था युद्धभूमि में थी वही हमारी भी आज अवस्था है मात्र समय बदला हुआ है परिस्थिति बदली हुई है लेकिन मनस्थिति सेम है हम भी शोक और मोहरूपी संसार के इसी नाव के यात्री हैं तो हम भी अर्जुन के भांति इस उपदेश के अधिकारी हैं और यहाँ सभी मनुष्य भगवदगीता के इस उपदेश के अधिकारी हैं और परमात्मा अभी हमें सही क्या है क्यों ये शोक करने लायक नहीं है उसके बारे में आगे बताने वाले हैं तो भगवत गीता का जो तत्व है सांख्य तत्व है उसका अभी से इस श्लोक से शुरुआत हुई है सांख्य यानी संख्या शब्द के ऊपर से ये शब्द निकला है सांख्य और सम्यक ख्यानम यानी अच्छी तरह से उसके ऊपर विचार करना टू लॉजिकली डिराइवेट जैसे हम uh, विज्ञान में करते हैं भूमिति में प्रमेय करते हैं ना वी स्टार्ट ए थोरम इन अर्जिब्रा सॉरी ज्योमेट्री एंड देन पाइथागोरस का थियोरम है तो पूरा स्टेप्स जो बताते हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइनली भी बोलते हैं कि सिद्ध हो गया क्यू तो ये जो स्टेप वाइज जो बात होती है ये जो तत्व निर्णय के लिए जो बात होती है ये संख्या शास्त्र है और भगवान ने संख्या शास्त्र की शुरुआत इस श्लोक से यहाँ करी है आगे हम जैसे आगे बढ़ेंगे दिखते जाएंगे आज हम यहाँ विराम लेते हैं आज के सत्र को यहाँ समाप्त करते हैं आइए प्रार्थना करते हैं सोम सगमय तमसो मज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय स्वस्ति भवतु मंगलं भवतु भवतु लोका लोकासमस्ता सुखिनो बवन्तु। लोका लोकासमस्ता सुखिनो नाह कर्ता हरि ही कर्ता हरी ही करता ही केवलम शांति शांति शांति सभी के हृदय कमल में विराजमान परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यह हम विराम देते हैं अगले शनिवार को हम आगे बढ़ेंगे जय श्री कृष्णा